शांति शांति ही योग में मन योग मन के माध्यम से किया जाता है मन को समझ करके किया जाता है मन की अवस्थाओं को पहचान करके किया जाता है मन की पांच अवस्थाओं की श्रृंखला में चार अवस्थाओं की चर्चा हुई है योगस्त वृत्ति निरोधक मन के विचारों को रोकने का नाम योग है यहां पर वृत्ति का अर्थ है विचार हमारे मन में दो प्रकार के विचार चलते हैं अच्छे विचार और बुरे विचार अच्छे का मतलब है सत्य विचार और बुरा का अर्थ है असत्य विचार मन में जो भी विचार चलता है वह विचार या तो सत्य विचार होगा या असत्य विचार होगा अर्थात यथार्थ यथार्थ न्याय अन्याय धर्म अधर्म तो विचार दो प्रकार के हैं एक अधर्म से युक्त विचार एक धर्म से युक्त विचार सत्य कहो धर्म कहो न्याय कहो उचित कहो अच्छा कहो एक ही बात है क्षिप्त अवस्था में दो प्रकार के विचार मन में चलते हैं अच्छे भी और बुरे भी मूढ़ अवस्था में भी दो प्रकार के विचार यथार्थ अयथार्थ विक्षिप्त अवस्था में भी दो प्रकार के विचार धर्मयुक्त विचार अधर्मयुक्त विचार इन सभी विचारों को रोकना है बुरे विचारों को तो रोकना तो रोकना ही है पर अच्छे विचारों को भी रोकना है दोनों विचारों को रोकने पर निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है जब निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है उस स्थिति में हमें बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को लाना है जो जो यथार्थ है वास्तविकता से युक्त है सत्यता से युक्त है न्याय से युक्त है उन विचारों को लाना है प्रयास पूर्वक लाना है क्योंकि जैसे विचार मन में आएंगे उनके अनुरूप ही वाणी से हम अभिव्यक्त करेंगे सत्ययुक्त विचार मन में आएंगे तो हमारी वाणी सत्य से युक्त होगी न्याय से युक्त होगी धर्म से युक्त होगी यदि विचार बुरे मन में आ रहे हैं तो हमारी जो वाणी है वो असत्य से युक्त होगी अन्याय से युक्त होगी मन का जो प्रभाव है वो वाणी पर आता है फिर उसी वाणी का प्रभाव शरीर पर आता है तो विचार दो प्रकार के होते हुए उन विचारों को हमको यह समझना होगा कि जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं वो विचार सत्ययुक्त है या असत्युक्त है अच्छे विचार हैं या बुरे विचार है यदि वो अच्छे विचार है वाणी के माध्यम से हम जो कुछ भी अभिव्यक्त करेंगे वह सत्ययुक्त होगा न्याय युक्त होगा और जब उन्हीं विचारों को शरीर से जब हम करते हैं क्रियात्मक रूप से करने लगते हैं वो उचित ही होंगे इसलिए मन महत्वपूर्ण है मन के माध्यम से जो क्रिया प्रारंभ होगी वो क्रिया वाणी के माध्यम से होती हुई शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होगी और जब वो शरीर के माध्यम से क्रिया अभिव्यक्त होगी उस क्रिया का जो परिणाम है जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख हमारे लिए सुखदाई होगी शांतिदायक होगी यदि मन के विचार बुरे होंगे तो परिणाम स्वरूप शरीर से जो कुछ भी हम करेंगे दुख के रूप में प्राप्त होगा और वो दुख आत्मा नहीं चाहता तो मन के जितने भी विचार हम अभिव्यक्त करते हैं मन में जितने भी विचार चलते हैं, उन समस्त विचारों को देखना होता है कि यह विचार यथार्थता से युक्त है तत्वज्ञान से युक्त है या अधर्म से युक्त है मिथ्या ज्ञान से युक्त है इन दोनों विचारों को जानकर के समझ करके व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर देता है और नियंत्रण करता हुआ असत्य विचारों को अन्यायुक्त विचारों को अधर्मयुक्त विचारों को रोकता जाता है और धर्मयुक्त विचारों को न्याय युक्त विचारों को उचित विचारों को वो स्थापित करता जाता है मन में ये क्षिप्त अवस्था में मूढ़ अवस्था में विक्षिप्त अवस्था में इस तरह ये विचार चलते रहते जब मन की चौथी अवस्था आ जाती है जिसे हम एकाग्र अवस्था कहते हैं उस एकाग्र अवस्था में केवल एक ही प्रकार के विचार आएंगे वो तत्वज्ञान युक्त होता है न्याय युक्त है सत्य सत्यता से युक्त है इसलिए विचार एक ही प्रकार के चलते रहेंगे वहां पर वहां असत्य विचार नहीं आएंगे विचारों की श्रृंखला एक ही प्रकार की होगी एकाग्र अवस्था में और वो जो एक प्रकार की श्रृंखला चलती रहेगी उस श्रृंखला से व्यक्ति जो कुछ भी क्रिया करेगा शरीर से वाणी से उसका परिणाम सुख मिलेगा दुख नहीं मिलेगा परंतु इतने मात्र से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता है इस प्रक्रिया से व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है दुख से दूर रहता है परंतु वह सुख ईश्वरीय सुख नहीं होगा ईश्वरीय सुख ना होने के कारण से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता ईश्वरीय सुख पाने के लिए इस एकाग्र अवस्था में जो अच्छे विचार चल रहे हैं उनको भी रोकना पड़ेगा अच्छे विचार साधन है साध्य नहीं है निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाने के लिए एकाग्र अवस्था के जितने भी विचार हैं वो सबके सब साधन हैं। जब साध्य मिल जाता है तो साधन रुक जाते हैं तो निरुद्ध अवस्था में विचारों का रुकना होता है विचार नहीं चल रहे होते अर्थात मन काम नहीं करता कार्य नहीं करता यही निरुद्ध अवस्था है मन का रुक जाना मन का काम न करना यानी मन में विचारों की श्रृंखला नहीं चलती है विचार नहीं आ रहे होते यही वृत्ति का निरोध है योगश्चित वृत्ति निरोधा मन की जितनी भी वृत्तियां हैं यानी मन के जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे विचार रुक जाते हैं यानी अब मन में कोई विचार नहीं आ रहा है मन का कार्य समाप्त आत्मा का कार्य प्रारंभ यह निरुद्धावस्था है किसी के मन में प्रश्न आ सकता है अच्छे विचारों का तो आना आवश्यक है बिना अच्छे विचारों के अच्छे कर्म कैसे करेंगे प्रसंग यहां पर चल रहा है समाधि का व्यवहार काल में अच्छे विचारों को लाना है बुरे विचारों को समाप्त करना है दैनंदिन कार्य में जब हम जो कुछ भी करते हैं प्रातःकाल से उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितने भी क्रियाकलाप हमसे होते हैं वो व्यवहार काल है उस व्यवहार काल में मन में जो भी विचार आए हैं वो अच्छे आए बुरे विचार ना न क्षिप्त अवस्था में भी अच्छे विचारों को लाना हमारे हाथ में मूढ़ अवस्था में भी अच्छे विचारों को लाना हमारे हाथ में विक्षिप्त अवस्था में भी अच्छे विचारों को लाना हमारे हाथ में और बुरे विचारों को लाना भी हमारे हाथ में हमारे ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है कि हम कैसे विचारों को मन में लाना चाहते अच्छे विचारों को लाएंगे तो अच्छे कर्म होते जाएंगे हमसे अधर्म अन्याय असत्य हटता जाएगा और धर्म बढ़ता जाएगा न्याय बढ़ता जाएगा उस स्थिति में हम व्यवहार काल में औरों को दुख नहीं देंगे स्वयं सुखी रहेंगे दूसरों को भी सुख देंगे ऐसी स्थिति में अच्छे विचारों को लाना आवश्यक है जब ईश्वर को प्राप्त करना है ईश्वर का दर्शन करना है ईश्वर का साक्षात्कार करना है उस स्थिति में इन अच्छे विचारों को भी रोकना है क्या यदि वो अच्छे विचार ईश्वर संबंधी हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित हो तो क्या उनको भी रोकना है हां रोकना है कि जो भी विचार कहते हैं वो विचार या तो क्षिप्त अवस्था में उत्पन्न होते हैं मूढ़ अवस्था में उत्पन्न होते हैं या विक्षिप्त अवस्था में उत्पन्न होते हैं और एकाग्र अवस्था में उत्पन्न होते हैं चार अवस्थाओं में विचार उत्पन्न होते रहेंगे अच्छे हों या बुरे हो? लेकिन तीनों अवस्थाओं में दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे अच्छे और बुरे लेकिन एकाग्र अवस्था में केवल केवल केवल अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे बुरे विचारों का हाना वहां समाप्त होता है क्यों एकाग्र अवस्था में तत्व ज्ञान होता है सत्व पुरुष ख्याति जो आपने सुना है यथार्थता था का बोध होता है एकाग्र अवस्था में जब आत्मा को विवेक होता है वैराग्य उत्पन्न होता है वह उचित ही विचार आते रहेंगे उन विचारों को लाना है उचित विचारों को और पदार्थों को जानना है समझना है सत्वर स्तंभ से लेकर के स्वयं तक आत्मा तक एकाग्र अवस्था में ही उन अच्छे विचारों को ला करके समाधि को प्राप्त होकर के इन समस्त पदार्थों का दर्शन एकाग्र अवस्था में हम करते हैं परंतु ये सारे के सारे अच्छे विचार एकाग्र अवस्था तक ही सीमित है और ईश्वर संबंधी अच्छे विचारों को लाना भी एकाग्र अवस्था में संभव है एकाग्र अवस्था में अच्छे विचारों को लाओ जितने अधिक ला सकते उतने अधिक अच्छे विचारों को लाओ जिससे एकाग्र अवस्था बनी रहे परंतु जब निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है उस अवस्था में वो ईश्वर संबंधी विचार हो चाहे वो आत्मा संबंधी विचार हो चाहे वो सत्वर संबंधी विचार हो प्रकृति से लेकर के पंचमा भूतों तक और जीवात्मा तक कितने ही अच्छे विचार हो पर वो एकाग्र अवस्था तक ही सीमित है निरुद्ध अवस्था में प्रवेश करते ही विचारों का विचारों की श्रृंखला समाप्त अब विचार आने बंद हो जाएंगे मन का कार्य समाप्त होता है मन कार्यान्वित नहीं रहता जब मन कार्यान्वित नहीं रहता है रुक जाता है तब निरुद्ध अवस्था की स्थिति आती है उस निरुद्ध अवस्था में कोई विचार न होने के कारण से मन खाली है खाली रहेगा वैसे मन खाली नहीं रहता है। पर निरुद्ध अवस्था में जाकर के खाली हो गया तब मन की क्या स्थिति होगी उसके लिए कहा तद अवस्थम संस्कारोपगम भवती जो आपके सामने प्रस्तुत किया था तब केवल संस्कारों से युक्त है केवल संस्कार क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र इन चारों अवस्थाओं में जितने भी संस्कार हमने बनाए तीनों अवस्थाओं में दोनों प्रकार के संस्कार अच्छे या बुरे और एकाग्र अवस्था में केवल अच्छे संस्कार वो सारे के सारे संस्कार मन में भरे हुए हैं और उन संस्कारों से भरा हुआ मन बस संस्कारों से युक्त है उसमें संस्कारी संस्कार है और उसका कोई काम नहीं है ऐसा है एक डिब्बा है उस डिब्बे में कुछ भर दिया भर करके हमने रख दिया कहीं बस रखा हुआ है क्या है उस डिब्बे में जो आपने भरा है जो भी भरा है वो उस डिब्बे में है अब वो डिब्बा कुछ नहीं कर सकता उन चीजों से वो डिब्बा भरा हुआ है ठीक इसी प्रकार से हमारा मन निरुद्ध अवस्था में संस्कारों से भरा हुआ रहता है तद अवस्तम संस्कारोपगम उस स्थिति में जाकर के आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तब सीधा आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है साक्षात्कार करता है और वो जो साक्षात्कार है उस साक्षात्कार को भी समाधि यहां पर कहा है और यह अंतिम समाधि है यह समाधि की पराकाष्ठा है बहुत सारी समाधियां हैं जैसे आपने सुना है संप्रज्ञात समाधि में उन समाधियों की श्रृंखला में यह जो निरुद्ध अवस्था की समाधि है यह अंतिम समाधि है समाधि की यह पराकाष्ठा है इसके बाद और कोई समाधि नहीं इसी निरुद्ध अवस्था में ईश्वर का जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन आत्मा को हो रहा है वहां उस दर्शन के बीच में मन नहीं है इसलिए मन रुका हुआ है मन एक और रुका हुआ है संस्कारों से भरा हुआ है एक ओर से आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और सीधा परमात्मा और जीवात्मा का दोनों का संबंध है यहां पर उस स्थिति में मन खाली है, उसका काम पूरा हो गया है मन को जो करना था सो कर लिया है भोग कराना मन का काम है और निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाना मन का काम है यही निरुद्ध अवस्था है वनस्पतः शांति देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिर शांति श्या शांतिरे शा शांति शां